भगवान परम संत कबीर की इन साखियों का अभिप्रेत क्या है हमें ये बताने की कृपा करें पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान कही बे को शोभा नहीं देखा ही परमान एक कहो तो है नहीं दो कहो तो गार है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचार ज्यो तिल माही तेल है चकमक माही आग तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग कस्तूरी कुंडल बस मृग ढूढ़ बनमाय ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देख है। पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डार तिर देवा साखा भय पात भया संसार गगन गरज वर अमी बादल गहिर गहि गी दम दामिनी भीजे दास कबीर भगवान कस्तूरी कुंडल वसय प्रवचन प्र, माला के अंत में हम अपने आभार और नमन निवेदित करते हैं परमात्मा की खोज में अंततः वह सौभाग्य की घड़ी भी आ जाती है जब परमात्मा तो मिल जाता है लेकिन खोजने वाला खो जाता है जो निकला था खोजने उसकी तो रूपरेखा भी नहीं बचती और जिसे खोजने निकला था जिसकी रूपरेखा भी पता नहीं थी बस वही केवल शेष रह जाता है साधक जब खो जाता है तभी सिद्धत्व उपलब्ध हो जाता है यह खोज बड़ी अनूठी है यहां खोना ही पाने का मार्ग है इस खोज में अगर तुमने अपने को बचाया तो तुम भटकते ही रहोगे पाना सकोगे इस खोज का आधारभूत नियम ही यही है कि तुम ही हो बाधा कोई और बाधा नहीं और जब तक तुम ना हट जाओ तुम्हारे और परमात्मा के बीच से तब तक दीवार बनी ही रहेगी तुम हटे कि परमात्मा तो सदा से था तुम्हारी दीवार के कारण दिखाई न पड़ता था और तुम्हारी दीवार बड़ी मजबूत है और शायद तुम परमात्मा को इसलिए खोज रहे हो कि दीवाल को और मजबूत कर लें तुम अपने को और भर लो संसार की सब चीजें तुमने अपने में भर ली ये परमात्मा की कमी खटकती है अहंकार को चुनौती लगती है कि अगर किसी ने परमात्मा को कभी पाया है तो मैं भी पाकर रहूंगा जिसने परमात्मा को चुनौती की तरह समझा और जीवन की अन्य महत्वाकांक्षाओं में एक महत्वकांक्षा बनाया वो खाली हाथ ही रहेगा उसके हाथ कभी परमात्मा से भरेंगे ना और उसका हृदय सूना ही रह जाएगा वहां कभी परमात्मा का बीज रोपित ना हो पाएगा और उसके जीवन में वो वर्षा कभी भी न होगी जिसके कबीर चर्चा कर रहे हैं पहली और आखिरी बात ख्याल रखने जैसी है कि तुम अपने को मिटाने में लगना वही परमात्मा की खोज परमात्मा को खोजने की फिक्र ही छोड़ दो वो तो मिला ही हुआ है तुम सिर्फ अपने को मिटा लो इधर तुमने अपने को साफ किया इधर तुम खाली घर बने कि उधर परमात्मा का पदार्पण हुआ इस द्वार से तुम नुकले के दूसरे द्वार से परमात्मा भीतर चला आता है तुम्हारा खाली हो जाना ही तुम्हारी पात्रता है तुम्हारा भरा होना ही तुम्हारी अपात्रता है इसलिए तो जिन्होंने भी जाना है वो उसके संबंध में कुछ कह नहीं पाते क्योंकि जानने वाला तो खो जाता है कहे कौन परमात्मा के सामने जब तुम मौजूद होगे तुम तो रहोगे नहीं कौन करेगा दावा कि मैंने जान लिया कौन लौटकर खबर देगा कौन लाएगा प्रतिबिंब परमात्मा के तुम मिट ही जाओगे लाने वाला नहीं बचेगा इसलिए तो जो गए वो खुद तो पा लेते हैं दूसरों को नहीं जना पाते कि क्या उन्होंने पाया बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन सब शब्द हार जाते हैं सब इशारे छोटे मालूम पड़ते हैं और जो भी कहते हैं कहते ही उनको लगता है भूल हो गई जो भी कहा जाता है वो गलत हो जाता है ने कहा है कहो सत्य को और सत्य असत्य हो जाता है शब्द बहुत छोटे हैं बहुत संखीण है और जिसे भरना है वो बहुत विराट है शब्दों में उसे भरा नहीं जा सकता इसलिए जो भी कहा गया है वो ऐसा ही है कि जैसे किसी ने रात में उड़ती जुगनू देखी हो और फिर अचानक किसी सूरज के सामने खड़े होने का मौका आ जाए तो किस भांति का सूरज को कितनी जुगनुओं का प्रकाश सूरज बनेगा जैसे कोई आदमी चाहे कि चम्मच को लेकर सागर को नापने बैठ जाए कब तक नाप पाएगा कितनी चम्मच जल है सागर में पर मैं तुमसे कहता हूं कि यह हो सकता है अगर समय पूरा मिले तो कभी ना कभी चम्मच से सागर नाप लिया जाए क्योंकि चम्मच छोटी हो भला सागर बड़ा हो भला लेकिन दोनों की सीमा है दोनों एक ही तल के घटनाएं तो अगर समय मिले अरबों खरबों वर्ष का तो कोई आदमी चम्मच से भी सागर को नाप ले सकता है सिद्धांततः था यह संभव है लेकिन परमात्मा को तो सिद्धांततः भी नापने की संभावना नहीं क्योंकि नापने का उपकरण सीमित और जिसे नापना है वो असीम सीमित से कैसे तुम असीम को नापोगे और जो भी तुम नाप के ले आओगे खबर वो झूठी होगी क्योंकि असीम फिर भी बाकी है जो नापने और नापने और नापने के बाद भी सदा बाकी है उसी को तो हम असीम कहते हैं इसलिए परमात्मा को लोगों ने जाना तो है कहा किसी ने भी नहीं नहीं कि कहने की कोशिश नहीं की सभी ने कोशिश की है क्योंकि करुणा कहती है कहो जो जाना है वो उनको भी बता दो जो मार्ग पर भटकते जो अंधेरे में टटोलते करुणा कहती है कहो लेकिन परमात्मा के अनुभव का स्वभाव ऐसा कि कहा नहीं जा सकता मैं भी तुमसे रोज कहे जाता हूं और भली भांति जानता हूं कि जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं पाऊंगा और तुम अगर मुझे सुन सुन के इतना ही समझ गए तो बस काफी है कि जो कहना चाहता था मैं कह नहीं पाया अगर मुझे सुन सुन के तुमने समझ लिया कि तुम समझ गए वो जो मैं कहना चाहता था कह दिया मैंने तो तुम भटक गए फिर तुम मुझे ना समझ पाए अगर सुन सुन के तुमने समझ लिया कि ठीक संवाद हो गया जो मैं कहना चाहता था तुमसे कह दिया और तुमने पा लिया तो तुम चूक गए तुम सरोवर के किनारे आके प्यासे लौट गए जो मैं कहना चाहता हूं वो तो कहा ही नहीं जा सकता है जो तुम सुन रहे हो वो वो नहीं जो मैं कहना चाहता हूं जो मैं कह रहा हूं वो भी वो नहीं है जो मैं कहना चाहता हूं बड़ी दूर की फीकी प्रतिध्वनिया है जो कहना है वो तो तुम तभी समझ पाओगे जब तुम भी जान लोगे जानना एकमात्र उपाय है परमात्मा के साथ कोई दूसरा और रास्ता नहीं है जिससे हम उसे बिना जाने जान लें। जानकर ही जाना जा सकता है कबीर के इन पदों में इस कठिनाइयों की तरफ इशारा है उन कठिनाइयों को हम समझ लें पहली कठिनाई बुनियादी कठिनाई कि खोजने वाला खो जाता है इसलिए कौन खबर लाए मैं तुमसे बोल रहा हूं लेकिन मैं वही नहीं हूं जो खोजने निकला था वो तो खो गया और अब जो मैं हूं उसका उस खोजने वाले से कोई भी नाता रिश्ता नहीं है जैसे वो खोजने वाला एक स्वप्न था और विलीन हो गया उसमें और मुझ में कोई तारतम्य नहीं है, वो कोई और था मैं कोई और हूं वो बिल्कुल अजनबी है उससे मेरी कोई पहचान ही ना रही वो तो एक छाया थी जो केवल अंधेरे में ही रह सकती थी रोशनी में वो छाया खो गई और अब जो मैं हूं वो बिल्कुल ही भिन्न है जो खोज ने निकला था वो तो अब नहीं और जिसने खोज लिया है वो बिल्कुल ही भिन्न है उसका खोजी से कुछ लेना देना नहीं पहली अड़चन दूसरी अड़चन कि जब खोज पूरी हो जाती है तो जानने वाले में और जो जाना गया है फासला नहीं रह जाता सब ज्ञान में फासला चाहिए तुम्हें मैं देख रहा हूं क्योंकि तुम दूर बैठे हो तुम्हारे और मेरे बीच में फासला है अगर तुम करीब आते जाओ करीब बातें जाओ करीब बातें जाओ तुम इतने करीब आ जाओ कि मेरी आंख तुम्हारे बीच फासला ना रहे तो फिर मैं तुम्हें देखना पाऊंगा जानना पाऊंगा तुम इतने करीब आ जाओ कि बिल्कुल मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ तब तो पहचान बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी और तुम इतने करीब आ जाओ कि तुम मेरा हृदय हो जाओ तब तो कौन पहचानेगा किसको पहचानेगा परमात्मा की खोज में हम निकट आते जाते निकटता बढ़ती है सामीप्य बढ़ता है जैसे जैसे समीपता आती है वैसे वैसे जानना मुश्किल हो जाता है जगह नहीं बचती बीच में और एक ऐसी घड़ी आती छलंग जब या तो तुम छलांग लगा के परमात्मा में डूब जाते हो या परमात्मा छलांग लगा के तुम तो में डूब जाता है दोनों घटनाएं घटती हैं ज्ञान के मार्ग से जो चलता है वो छलांग लगा के परमात्मा में लीन हो जाता है भक्ति के मार्ग से जो चलता है उसमें परमात्मा छलांग लगा के लीन हो जाता है या तो बूंद सागर में गिर जाती है या सागर बूंद में गिर जाता है और तब कुछ पता नहीं चलता कि कौन बूंद थी कौन सागर है। कौन तुम हो कौन परमात्मा है जरा भी रंच भर फासला नहीं रह जाता भेद करने की व्यवस्था नहीं रह जाती परिभाषा नहीं हो सकती इसलिए तो ज्ञानी वो तो घोष कर बैठते हैं अहम ब्रह्मास्म अन मैं वही हूं तत्वमसि इस घोषणा के बाद अब किसकी चर्चा करोगे अब तो परमात्मा की चर्चा भी अपनी ही चर्चा है अब तो अपनी ही चर्चा परमात्मा की भी चर्चा है अब तो चर्चा करने वाला और चर्चित दो रहे जानने वाला और जाना गया दो रहे और हमारा सारा जानना दो पर निर्भर है द्वैत पर निर्भर है अद्वैत का जानना बड़ी ही अनूठी घटना है वो आयाम और और जब दोनों एक हो गए तो कौन खबर दे कैसे खबर दे किसकी खबर दे ज्ञानी और गे जहां एक हो जाते वहीं तो परम ज्ञान का जन्म होता है दोनों किनारे खो जाते हैं सरिता रह जाती है अधर में लटकी न इस तरफ किनारा ना उस तरफ किनारा बस ज्ञान रह जाता है और हमने ऐसा कोई ज्ञान नहीं जाना है हमारा तो सारा ज्ञान ऐसा ही है जैसे नदियां दोनों तरफ किनारे हैं दोनों किनारों में बंधी हुई नदी बहती है कभी कभी वर्षा में जब बड़ा पूर आता है बाढ़ आती किनारे टूट जाते नदी उन्मत्त होकर बहने लगती लेकिन तब भी पुराने किनारे टूट जाते हैं नदी नए किनारे बना लेती किनारे से मुक्त नहीं होती परमात्मा ऐसी बाढ़ है जहां पुराने किनारे तो टूट ही जाते हैं, नए किनारे नहीं बनते परमात्मा का कोई तट नहीं क्योंकि तट यानी सीमा तट यानी अंत तट पर ही तो नदी समाप्त हो जाती है परमात्मा की कोई सीमा नहीं है कोई तट नहीं वो कहीं समाप्त नहीं होता और जब तुम में गिर जाती है उसकी धारा या तुम उसमें गिर जाते हो जो कि एक ही बात के दो नाम है एक ही घटना के दो नाम है तब कहना मुश्किल हो जाता है तीसरी बात जिन शब्दों से हम कहते हैं वो बने हैं साधारण कामकाज के लिए उनमें उतना अर्थ है जैसे छोटे बच्चों के पास बंदूक होती खिलौनों की आवाज भी करती है धुआं भी निकालती है पर किसी को मारती नहीं वो खिलौना है उस बंदूक से तुम युद्ध के मैदान पर मत चले जाओ वहां वो काम ना आएगी वहां बुरी तरह मारे जाओगे हमारे जो शब्द हैं वो संसार के लिए बने परमात्मा के जगत में उन शब्दों की सार्थकता ही कोई नहीं परमात्मा के जगत में भी सभी शब्द असंगत हो जाते हैं उनकी संगति खो जाती है जो भी कहो गलत मालूम होता है जैसे भी कहो गलत मालूम होता है व्याकरण बिल्कुल शुद्ध रहे तो भी सब गलत होता है भाषा बिल्कुल शुद्ध हो तो भी सब गलत होता है कितने ही सुंदर ढंग से कहो तो भी फीका और बासा होता है क्योंकि शब्द मन निर्मित और परमात्मा मन के पार शब्द स्वप्न निर्मित और है और परमात्मा सत्य है शब्द माया और संसार के बीच खेल खिलौने यथार्थ में बच्चा भी जब जवान जब हो जाएगा खिलौनों को फेंक देगा कोने में उनकी याद भी उसे न आएगी कि क्या हुआ कभी उन्हीं खिलौने के लिए लड़ा भी था कभी उन्हीं खिलौने के लिए रो रो के जार जार हो गया था कभी उन्हीं खिलौने के लिए आंखें सू थी कभी उन्हीं खिलौनों को पाके ऐसा नाचा था खुशी से खोकर रोया था अब सिर्फ याद भी नहीं आती अब वो कोने में पड़े पड़े अपने आप धूल धमा से भर के किसी दिन नौकरानी झाड़ के उन्हें कचरे घर में फेंक आएगी बच्चा जवान हो गया प्रौढ़ जैसे जैसे तुम्हारे भीतर परमात्मा की तरफ निकटता बढ़ेगी एक प्रौढ़ता बढ़ेगी जिन शब्दों को तुमने बड़ा मूल्य दिया था जिनके लिए तुम कभी लड़ लड़ पड़े थे किसी ने हिंदू धर्म को कुछ कह दिया या किसी ने तुम्हारे परमात्मा के खिलाफ कुछ बोल दिया या किसी ने तुम्हारे गुरु की निंदा कर दी सब शब्द हैं हवा में बने बबूले तुमने तलवार खींच ली थी तुम धर्म की रक्षा के लिए तत्पर हो गए थे तुम मारने मरने को उतारू थे विवाद के लिए तैयार थे सिद्ध करने के लिए तुमने पूरा आयोजन कर लिया था शास्त्रार्थ तुम्हारे ओठों पर रहा सदा ये सब शब्दों का ही जाल है शब्द में कौन सही कौन गलत शब्द में तो सभी गलत शब्द में कौन शास्त्र ठीक कौन शास्त्र ना ठीक शब्द में तो सभी गलत सभी शास्त्र गलत ये खिलौना वो खिलौना कुछ चुनाव करने का है कौन सा खिलौना यथार्थ सभी खिलौने खिलौने कोई खिलौना यथार्थ नहीं और पंडित हैं कि लगे शब्दों को घिसने में शब्दों का बड़ा उहापोह बड़ा जाल है शब्द से ही तुम जीते हो क्योंकि यथार्थ से तुम्हारे सभी संबंध छूट गए हैं और यथार्थ परम मौन यथार्थ के पास कोई भाषा नहीं या मौन ही एकमात्र भाषा है जब कोई परमात्मा के पास आता है मौन होने लगता है जिस जैसे पास आता है वैसे वैसे गहन मौन उतरने लगता है रोआ रोआ शांत हो जाता है वाणी खो जाती है मन थिर हो जाता है भीतर की लौ अकंप जलने लगती कोई कंपन नहीं आता भीतर के आकाश में शब्द की एक बदली भी नहीं तैरती तब तुम जानते हो निशब्द में जाना जाता है तो जिसे निशब्द में जाना है उसे शब्द में कैसे कहोगे निशब्द तो निराकार है शब्द तो आकार निश्द में तो तुमने वो जाना जो है शब्द में लाते ही तुम तो वो कहोगे क्योंकि तो शब्द के आते ही संसार आ गया चौथी कठिनाई मन रेखा बंध चलता है मन लीक लकीर का फकीर है और मन हमेशा विरोध से बचता है जहां जहां विरोध पाता है वहां वहां मन दो खंड कर लेता है जन्म को अलग कर लेता है मृत्यु को अलग कर लेता है क्योंकि मन को समझ के बाहर है यह बात कि जन्म और मृत्यु दोनों एक हो सकते हैं जन्म कहां जन्म जीवन का दाता मृत्यु जीवन की विनाशक तो मन कहता है जन्म और मृत्यु एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के शत्रु जन्म को तो चाहता है मन मृत्यु से बचना चाहता है जन्म में तो उत्सव मनाता है मृत्यु में रोता पीटता है दुखी दिन जर्जर हो जाता है लेकिन जीवन में तो जन्म और मृत्यु जुड़े है एक छोर जन्म है दूसरा छोर मृत्यु है वहां तो दिन और रात एक ही चीज के दो पहलू हैं, वहां तो सुबह और सांझ एक ही सूरज की दो घटनाएं है वहां तो सुख और दुख अलग अलग नहीं है जैसे ही कोई व्यक्ति परमात्मा के करीब आता है वैसे ही सबसे बड़ी अड़चन आती है वो ये कि परमात्मा विरोधाभासी, विरोधाभाषी है। उसमें सब इकट्ठा है होना भी चाहिए क्योंकि उससे विरोध में क्या होगा और उससे विरोध में कोई रहकर रहेगा कहा और उससे विरोध में होने का उपाय ही कहा है जगह कहां है ऊर्जा कहां है परमात्मा में तो जन्म मृत्यु आलिंगन कर रहे हैं मन जब यह देखता है तो बिल्कुल टूट जाता है उसका सारा पुराना अनुभव अब तक की बनाई हुई धारणाएं सब क्षण भर में बिखर जाती है वहां तो रात और दिन एक ही घटना की दो पोशाक है वहां तो सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और अंतिम अर्थों में जो कि बहुत कठिन है वहां तो संसार और मोक्ष एक ही घटना के दो नाम तब तो बड़ी अड़चन हो जाती मन ने सब बड़ी व्यवस्था से बांधा है सब चीजों की सीमा बनाई है कोठियां बनाई है ये संसार है निकृष्ट त्याज मोक्ष है उत्कृष्ट पाने योग संसार है छोड़ने योग मोक्ष है पाने योग संसार है ठुकराने योग मोक्ष है अभीपसा योग ऐसा मन ने सब धारणाएं बनाई परमात्मा के जैसे जैसे निकट तुम आओगे तुम पाओगे यहां परमात्मा में संसार और मोक्ष एक ही घटना है यहां बनाने वाला और बनाई गई चीजें दो नहीं हैं यहां सृष्टा और सृष्टि एक है वहां तुम ऐसा न पाओगे कि यह वृक्ष अलग है परमात्मा से तुम इस वृक्ष में परमात्मा को ही हरा होते हुए पाओगे तुम ऐसा ना पाओगे कि यह चट्टान परमात्मा से भिन्न है तुम इस चट्टान में परमात्मा को ही सोता हुआ पाओगे तुम शत्रु में भी देखोगे वही है मित्र में भी देखोगे वही है जन्म में वही आता है मृत्यु में वही विदा होता है परमात्मा एक है वहां सब विरोध लीन हो जाते जैसे सब नदियां सागर में गिर जाती ऐसा सब कुछ परमात्मा में गिर जाता है और तुम्हारे मन ने बड़े इंतजाम से जो कबूतर खाने बनाए थे जिनमें जगह जगह तुमने खंड कर दिए थे चीजों को बांट दिया था लेबल लगा दिए थे उसी लेबल लगाने को तो तुम ज्ञान कहते हो हर चीज का नाम चिपका दिया था हर चीज के गुण लिख दिए थे ये जहर और ये अमृत और अचानक परमात्मा में जाके तुम पाते हो जहर अमृत है अमृत जहर सब एक है कुछ चुनाव योग्य नहीं सभी उससे बुरा और भला दोनों उसी से आते संत और सैतान दोनों उसी से पैदा होते राम और रावण दोनों उसी के लीला के अंगे राम ही नहीं रावण भी अन्यथा रावण कहां से आएगा जैसे ही तुम परमात्मा के पास जाते हो तुम्हारी सब कोटियां टूटती हैं मन का सब ज्ञान उखड़ जाता है परमात्मा भयंकर आंधी की तरह आता है झकझोर डालता है तुम्हारे सब ज्ञान को धूल दूसरित कर देता है परमात्मा महाअग्नि की तरह आता है जला डालता है सब कचरे को सब शब्दों को सब सिद्धांतों सब शास्त्रों को परमात्मा ऐसा आता है कि तुम्हें बस नग्न और शून्य छोड़ जाता है उस घड़ी में तुम जो जानोगे कैसे वापिस कबूतर में रखोगे उसे जिसने एक बार जान लिया परमात्मा की एक झलक जिसको आ गई फिर मन की सारी की सारी व्यवस्था व्यर्थ हो जाती उसी मन से बोलना है उसी मन से कहना है इसलिए कबीर कहते हैं पार ब्रह्म के तेज का कैसा है वो अनुमान कैसे कहें क्या है उस परम ब्रह्म का तेज कौन सी उपमा दे किन शब्दों का सहारा लें कहिबो को शोभा नहीं देखा ही परमाण कबीर कहते हैं, कहने में शोभा नहीं है बात बिगड़ जाएगी जो भी कहेंगे वही असोभन होगा कहिबों को शोभा नहीं देखा ही परमाण बस एक ही प्रमाण है उसका और वह देख लेना जिसने देख लिया देख लिया जिसने नहीं देखा नहीं देखा नहीं देखा है जिसने उसके लिए देखने वाला कोई भी प्रमाण नहीं दे सकता समझा नहीं सकता इसलिए आस्तिक हमेशा नास्तिक से विवाद में हार जाएगा लाख उपाय करो आस्तिक जीत नहीं सकता आस्तिक हारेगा विवाद में विवाद में नास्तिक ही जीतेगा उसका कारण है क्योंकि नास्तिक उस जगत की बात कर रहा है जहां विवाद की सार्थकता है जहां तर्क संगत है आस्तिक अतर्क की बात कर रहा है जहां तर्क असंगत है तो आस्तिक तो हारेगा ही इसका यह मतलब नहीं है कि कोई आस्तिक नास्तिक से हार के नास्तिक हो जाएगा झूठा आस्तिक हार के नास्तिक हो जाएगा सच्चा आस्तिक हार के भी और गहरा आस्तिक हो जाएगा क्योंकि सच्चा आस्तिक हार और जीत जानता ही नहीं वो हंसेगा, वो नास्तिक के तर्क से नाराज ना हो जाएगा वह नास्तिक के तर्क से हंसेगा नास्तिक के प्रति उसे क्रोधना उठेगा क्योंकि वो तो आस्तिक का लक्षण ही नहीं है, नास्तिक के प्रति महाकरुणा उठेगी वो नास्तिक को तर्क से काट के सिद्ध करने की कोशिश भी ना करेगा अगर कुछ भी हो सकता है तो एक ही घटना हो काम की हो सकती वह नास्तिक को प्रेम करेगा क्योंकि जो शब्द से नहीं कहा जा सकता अब उसको कहने का एक ही उपाय है वो प्रेम है और जो तर्क से नहीं कहा जा सकता अब उसको समझाने की एक ही विधि है वो करुणा है और जिसको अब बताने का विवाद से प्रमाण देने का कोई उपाय नहीं उसका एक ही उपाय है कि वो खुद ही प्रमाण हो आस्तिक के पास प्रमाण नहीं होते आस्तिक स्वयं प्रमाण है इसलिए अगर आस्तिक को समझना हो तो तर्क से तुम उसके पास पहुंच ही ना पाओगे उसके पास तो पहुंचने का रास्ता है और वो रास्ता है सत्संग वो रास्ता है उसके पास होना ताकि उसका प्रेम तुम्हें छू सके ताकि उससे उठती सुवास किसी दिन किसी अनअपेक्षित अपेक्षित क्षण में तुम्हारे नासापुटों में भर जाए क्योंकि अन्यथा कहता हूं अन अपेक्षित क्षण क्योंकि अन्यथा तो तुम बहुत सुरक्षित हो तुमने सब संवेदनशीलता बंद कर रखी और आस्तिकता को जानने के लिए तो बड़ी नाजुक संवेदनशीलता चाहिए वो फूल किसी और लोक का है वो फूल अदृश्य है उसकी सुवास अति सूक्ष्म है महासूक्ष्म है अगर तुम संवेदनशील होगे तो ही थोड़ी सी झलक तुम्हें मिलेगी उसकी रोशनी ऐसी नहीं कि तुम्हारी आंखों को चकाचौन से भर दे उसकी रोशनी बड़ी शीतल है अगर तुम आंख बंद करके बैठ सकोगे आस्तिक के पास तो ही तुम उसकी रोशनी देख सकोगे क्योंकि उसकी रोशनी आंखों से देखे जाने वाली रोशनी नहीं उसकी रोशनी तो आंख बंद करके ध्यान दशा में ही जानी जा सकती है पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान कही को शोभा नहीं देखा ही परमान खबीर कहते हैं शोभा ही नहीं कहने की कहना असोभन, जो कहा नहीं जा सकता है उसे कहकर जो प्रतिबिंब सुनने वालों के मन में बनेगा वो बड़ा अन्याय है वो परमात्मा के साथ बड़ा अन्याय है, क्योंकि सुनने वाले कोई प्रतिमा बना लेंगे मन में जिससे कि उस परमात्मा का कोई भी संबंध नहीं दूर का भी नाता रिश्ता नहीं वे कुछ और ही समझ के लौट जाएंगे उनकी समझ एक तरह की नासमझी होगी इसलिए ज्ञानी कि सारी चेष्टा यह है कि कैसे तुम्हारी आंखें खुल जाएं, नहीं कि कैसे तुम तर्क के द्वारा तृप्त कर दिए जाओ तर्क से तुम तृप्त भी हो जाओ तो वो तृप्ति वैसे ही होगी जैसे तुम प्यासे थे और पानी के संबंध में किसी ने बहुत तर्क से सिद्ध कर दिया कि पानी है और उसने सारा पानी का विज्ञान समझा दिया कि पानी कैसे बनता है उसने पानी का फार्मूला महामंत्र दे दिया H2O उसने बता दिया कि उदजन के दो कण ऑक्सीजन का एक कण तीन कण से मिलकर पानी बनता सब बात ठीक है लेकिन प्यास ना बुझेगी H2O से कहीं प्यास बुझी है राम राम जपने से बिना बुझेगी वो भी H2O है देखा ही प्रमाण आंख चाहिए तो ज्ञानी के पास ना तो तर्क खोजने जाना न प्रमाण खोजने जाना आंख खोजने जाना एक कहूं तो है नहीं अब कबीर अपनी दुविधा कहती तुम्हारी दुविधा है कि कैसे परमात्मा को जाने ज्ञानी की दुविधा है कि कैसे परमात्मा को कहें जान तो लिया एक कहूं तो है नहीं दो कहूं तो गारी कहते हैं कबीर दो कहूं तो गाली हो जाएगी और एक कहूं तो है नहीं दुविधा तुम समझ सकते हो क्योंकि तुम कहोगे सीधी सी बात है अगर दो कहना ठीक नहीं तो एक कहने से काम चल जाएगा यही अड़चन है क्योंकि एक की भी सार्थकता तभी है जब दो होता हो एक का क्या मतलब होगा अगर दो हो ही ना कम से कम दो को परिकल्पित करना पड़ेगा तभी तो एक में कोई अर्थ होगा अगर तुमसे पूछा जाए कि दो तीन चार पांच सारी संख्या खो हो गई सिर्फ एक संख्या बची उसका क्या अर्थ होगा क्या कहोगे तुम जब कहोगे एक तुमसे कोई पूछ बैठेगा मतलब तो तुम्हें तत्म दो को भीतर लाना पड़ेगा तुम्हें कहना पड़ेगा जो दो नहीं लेकिन दो तो है ही नहीं तो एक भी कहने में कितना सार है इसलिए तो हिंदुओं ने बड़े श्रम के बाद अद्वैत शब्द खोजा ये दुविधा के भीतर बड़ी चेष्टा करनी पड़ी तो न तो वो कहते हैं ब्रह्म एक है न वो कहते हैं दो है वो कहते हैं इतनी समझ लो कि दो नहीं है अद्वैत का अर्थ हुआ दो नहीं तो हम साधारणता कहेंगे भले मानस एक ही क्यों नहीं कह देते ऐसा सिर के पीछे से घुमा के कान क्यों पकड़ते हो सीधे क्यों नहीं पकड़ लेते अर्चन है एक कहने में डर है क्योंकि एक में अर्थ ही तब होता है जब दो की संख्या सार्थक हो और उस पार ब्रह्म के अनुभव में दो की कोई संभावना नहीं तो जहां दो ही नहीं है वहां एक की क्या सार्थकता एक कहो तो है नहीं दो कहूं तो गारी और अगर दो कहूं तब तो, तो गाली हो गई इसलिए तो कहते हैं कहबे को शोभा नहीं क्योंकि दो से बड़ा झूठ क्या होगा उस परमात्मा में दो है ही नहीं ये सारा अस्तित्व एक ही चेतना का सागर है रूप अनेक पर जो रूपायत है वो एक रंग बहुत पर जो रंगा है वो एक नृत्य गान बहुत पर जो नाच रहा है वो एक जो गा रहा है वो एक अनेकता परिधि पर है और सुंदर है अपने आप में और जिस दिन तुम एक को पहचान लोगे उस दिन अनेकता में भी उसकी ही पायल की झनकार सुनाई पड़ेगी उस दिन हर फूल पत्ती उसी की खबर लाएगी हर पक्षी उसी का गीत गाएगा, उस क्षण जो भी हो रहा है जहां भी हो रहा है सभी उसका है अचानक जैसे एक पर्दा उठ जाता है प्राणों से सब पारदर्शी हो जाता है और हर चीज के भीतर से वही खड़ा दिखाई देने लगता है पर अर्चन है शब्दों में एक कहूं तो है नहीं दो कहूं तो गारी है जैसा तैसा रहे हे कबीर विचारी और कबीर कहते हैं बहुत विचारा बहुत सोचा बहुत उपाय बनाए बहुत तरह से कोशिश की अब इतने कहना ठीक है कि है जैसा तैसा रहे जैसा है बस वैसा ही है उसकी किसी से कोई उपमा नहीं हो सकती कोई तुलना नहीं हो सकती उसके तरफ कहीं से भी कोई संकेत नहीं किया जा सकता कोई अनुमान काम न करेगा हम जीवन में उपमा से ही समझते हैं कोई आदमी कहता है कि मैंने एक बड़ा सुंदर फूल देखा जंगल में वैसा फूल यहां नहीं होता तो तुम पूछते हो कुछ उपमा किस फूल जैसा है गुलाब जैसा है? चमेली जैसा चंपा जैसा तुम ये पूछ रहे हो कि कुछ तो इशारा दो ताकि मैं अनुमान कर सकू कैसा है कमल जैसा आखिर किसी तो फूल जैसा होगा कुछ तो तालमेल किसी फूल से होता होगा अगर एक से ना होता हो तो तुम ऐसा कहो कि गंध गुलाब जैसी रंग चंपा जैसा रूप कमल जैसा कुछ तो कहो तो अंदाज तो लगे लेकिन परमात्मा के संबंध में कोई उपमा नहीं क्योंकि वह अकेला ही है उस जैसा बस वही है इसलिए कहीं से भी तो कोई द्वार नहीं मिलता कि संकेत किया जा सके है जैसा तैसा रहे कहे कबीर विचारी बस वो अपने जैसा पर ये भी कोई कहना हुआ ये तो बात वही की वही रही कह दिया कि बस अपने जैसा इससे सुनने वाले को क्या समझ पड़ा जिसको बताते थे उसका कौन सा बोध बढ़ा कुछ बात ना बनी पश्चिम के एक बहुत बड़े विचारक आधुनिक विचारक विटकिन ने एक वचन लिखा है विटकिन की किताबें इस सदी की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण किताबों में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 लेकिन बाउल फकीर उसे कुछ जवाब नहीं देता अपना एक छेड़ देता है। वो थोड़ी देर तो सुनता है फिर कहता है बंद करो मैं कुछ पूछने आया हूं इक सुनने नहीं बहुत इख सुन लिए तो बाउल फकीर खड़ा हो जाता है नाचना शुरू कर देता है। पंडित के लिए बिल्कुल बेबूझ वो कहता क्या तुम पागल हो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 उसने अपने खीसे से सोना कसने का पत्थर निकाला और फूलों को कसकस -कस के देखने लगा सोने के कसने के पत्थर पर फूल नहीं कसे जाते और अगर फूल इसमें गलत साबित हुए कसौटी में न कसे गए तो फूलों का कसूर नहीं है, कसौटी का कसूर है उसने फूलों को कसा पटक दिया लेकिन लगा कोई भी बिना तो सोना है न कोई चांदी है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 तुम नाभि से ही मां से जुड़े थे नाभि तुम्हारे जीवन का केंद्र है वहीं से मां की जीवन ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो रही थी फिर तुम तैयार हो गए मां की जीवन ऊर्जा की जरूरत न रही तो नाल काटती गई तुम मां के गर्भ से बाहर आ गए लेकिन तुम्हारी नाभि से एक अदृश्य नाल अभी भी परमात्मा से जुड़ी है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 कवि अलग हो जाता है कवि तो मर जाएगा कविता बनी रहेगी मूर्ति हजारों साल जीलेगी मूर्तिकार तो चला जाएगा दोनों अलग हो गए नहीं परमात्मा की यह सृष्टि कुछ और तरह की है इसलिए हमने परमात्मा के प्रतीक की तरह नटराज को चुना है नर्तक मूर्तिकार नहीं चित्रकार नहीं कवि नहीं परमात्मा नर्तक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 तो वो राय खोजने के लिए बार बार पुल पे गुजरता है एक पुलिस वाला उसे देखता रहा है आखिर उसने कहा कि सुन भाई तू यहां क्यों बार बार गुजरता आत्महत्या करनी पुल से कूदना है क्या इरादा है फकीर है तो दिखता भी ऐसा है कि उदास है और जिंदगी से निराश से शायद मौका देख रहा है कूद जाने का या कोई और कारण है बात क्या है संदेह पैदा होता है उस फकीर ने कहा जब तुमने पूछ ही लिया तब तो मैं बताई दू क्योंकि रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ता कुछ करने का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 परमात्मा सब जगह है इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम जहां हो जैसे हो और परमात्मा की उपलब्धि बेसर्त अनकंडीशनल है, है। परमात्मा तुमसे यह भी नहीं कहता कि तुम ऐसा करो तब मैं तुम्हें उपलब्ध होगा क्योंकि जब उसने ही तुम्हें बनाया है तब तो इससे ज्यादा सुंदर और क्या अपेक्षा हो सकती है इसे थोड़ा सोचो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 वो तुम्हें उपलब्धि है प्रसाद की भांति प्रसाद में कोई शर्त थोड़ी होती है वो देने को राजी है अर्चन इतनी ही है कि तुम लेने को राजी नहीं कोई शर्त नहीं है सिर्फ तुम लेने को राजी नहीं तुम इतनी अकड़ से भरे हो कि तुम लेने वाले बनना ही नहीं चाहते बस उतनी ही कठिनाई और वो एक गहरी मजाक है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 लेने वाला कोई भी नहीं बस तुम अपनी झोली फैला दो तुम अपने हृदय को खोल कर रख दो तू कह दो परमात्मा से जो तेरी मर्जी जैसा तू राखे वैसा रहेंगे जैसा तू चलाए वैसा चलेंगे जैसा तू बनाए वैसा बनेंगे इसे मैं संन्यास कहता हूं न्यास की बड़ी अनूठी व्याख्या हो गई क्योंकि जिसको तुम सन्यासी कहते हो वो कहता है कि 25 गलतियां परमात्मा के बनाने में इनको सुधारूंगा उसने ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया मैं सन्यास कहता हूं उस घड़ी को जब तुम सर्वांग रूप से परमात्मा को स्वीकार कर लेता हो कि कि मैं राजी हूं तेरी रजा में तेरी मर्जी अब मेरी मर्जी अब तू जहां बहा वहां मैं बहूंगा तू अंधेरे में ले जाए तो तैयार हूं तू रोशनी में ले जाए तो तैयार हूं तू संसार में बेच दे तो मैं राजी हूं तू मोक्ष में ले जाए तो मैं राजी हूं अब मेरी अपनी कोई आकांक्षा नहीं इस घड़ी का नाम सन्यास है इस चित्त दशा का नाम सन्यास है और ऐसे अगर तुम तैयार हो इसी क्षण परमात्मा मिल सकता है क्योंकि सब जगह वही छिपा है पात पात पर उसके हस्ताक्षर है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 लेकिन पानी सब डल जाएगा बह जाएगा जो दास हो रहे वे झीलों की भांति हैं, गड्ढों की भांति हैं, खाली है शून्य अमृत से भर जाएंगे जरा भी देर नहीं है उसकी तरफ से अगर देर है तो तुम्हारी तरफ से